शो टॉक अजहन चेत गवार नंबर एट पहला प्रश्न ध्यान है एकाकी की उड़ान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 तुम्हारे जीवन में गति नहीं होती गत्यात्मकता नहीं होती सरित प्रवाह नहीं होता तुम बहते नहीं सुखी तलैया हो जाते हो और रोज रोज पानी सूखता और मछली रोज रोज तड़फती और दुखी होती और परेशान होती बहती हुई शांति कल कल की ध्वनि से भरी हुई शांति पर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 एक जिसको काल गुस्ताव ने बहिर्मुखी व्यक्ति कहा एक्स्ट्रोवर्स और एक जिसको अंतर्मुखी व्यक्ति कहा इंट्रोवर्श दुनिया में दो तरह लोग, के लोग हैं एक जिनके लिए आंख खोल के देखना सहज है जो अगर परमात्मा के सौंदर्य को देखना चाहेंगे तो इन वृक्षों की हरियाली में दिखाई पड़ेगा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 रखेगा भगवान की मंदिर बनाएगा श्रृंगार लगाएगा भगवान को नाचेगा मूर्ति के आसपास सूर्य को नमस्कार करेगा चांदारों में देवताओं का निवास बनाएगा ठीक है जैसे भी हो उस परम सौंदर्य की प्रतिति होनी चाहिए अंतर्मुखी मूर्ति इत्यादियां हटा देगा उसकी कोई जरूरत नहीं है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 नाचने लगा उसने आवाज दी राबिया को कि राबिया तू भीतर बैठी क्या कर रही बाहर आ बड़ी सुंदर सुबह निकली परमात्मा की ऐसी सुंदर सुबह और तू भीतर बैठी क्या कर रही सूरज ने अपना जाल फैला दिया पखी गीत गा रहे हैं सुबह की सीतल हवा है रात का अंधेरा कट गया है यह परम आनंद के क्षण तू भीतर बैठी क्या कर रही और पता है राबिया ने क्या कहा राबिया खिलखिला के हंसी और उसने कहा हंसन तुम्हें भीतर आओ क्योंकि बाहर तुम जिस सूरज को देख रहे हो मैं उस सूरज बनाने वाले को अपने भीतर देख रही हूं उसने भीतर का मतलब बिल्कुल गहरा लिया उसने झोपड़े की भीतर की बात ही नहीं की उसने कहा तुम जिसे देख रहे हो बाहर उसके बनाने वाले को मैं भीतर देख रही हूं सूरज बाहर सुंदर है क्योंकि उसके हाथ की छाप जहां जहां उसका हस्ताक्षर है वहां वहां सौंदर्य है वहां वहां धन्यता है वहां वहां प्रसाद लेकिन मैं उसी को देख रही हूं ही आंख बंद करो और भीतर आओ हसन कब तक बाहर घूमते रहोगे ये भक्त और ज्ञानी का फर्क है हसन भक्त है राबिया ज्ञानी है अगर तुम मुझसे पूछो तो न तो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 अलग ज्ञानी का एकाकीपन अलग प्रथम चरण में तुम बड़े हैरान होगे कि एकाकीपन और एकाकीपन कैसे अलग हो सकते हैं समझने की कोशिश करो जब भक्त एकाकी होता है तो अपने को मिटाने लगता है तभी एकाकी हो पाते जब परमात्मा बचता है और भक्त मिट जाता तो एकाकी एक बचा जब तक भक्त भी रहता तब तक दो इसलिए भक्त की सारी चेष्टा है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 कोई दिखाई पड़ने ना बचे कोई भी बचा है दूसरा भगवान भी बचा है दूसरा तो अर्चन रामकृष्ण के गुरु तोतापुरी ने रामकृष्ण को कहा था जब तक ये तेरी काली बची है तब तक तू अभी मुक्त नहीं हुआ ये काली तो गिरानी पड़ेगी ये काली तो हटानी पड़ेगी ये ज्ञानी बोल रहा है भक्त से क्योंकि अभी कुछ तो बचा दूसरा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 अब तो तू ही है दोनों ही एकाकी से शुरू होते भीड़ को छोड़कर और दोनों परम एकांत में पूर्ण होते शुरू में थोड़े थोड़े भेद होंगे अंतर्मुखता के बहिर्मुखता के अंतिम चरण में कोई भेद नहीं रह जाता अभेद प्रकट होता है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 क्योंकि हर पल का होना परमात्मा में अशुभ तो हो कैसे सकता है कोई भी मुहूर्त अशुभ तो कैसे हो सकता है यह समय की धारा उसी के प्राणों से तो प्रवाहित हो रही है यह गंगा उसी से निकली है उसी में बह रही है उसी में जाके पूर्ण होगी आध्यात्मिक व्यक्ति को तो सारा जगत पवित्र है सब पल छिन सब घड़ी दिन शुभ ये तो गैर आध्यात्मिक की झंझटें हैं वो सोचता है कोई भूल चूकना हो जाए ठीक समय में निकलूं, ठीक दिन में निकलूं, ठीक दिशा में निकलूं, मुहूर्त पूछ के निकलूं। किससे डरे हो तुमने मित्र को अभी पहचाना ही नहीं वो सब तरफ छिपा है तुम कैसा इंजाम कर रहे हो और तुम्हारे इंजाम किए कुछ इंजाम हो पाएगा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 चाहे शुरू में कोई जीतता मालूम पड़े और हारता मालूम पड़े अलग अलग लेकिन अखीर में सिर्फ हार ही हाथ लगती जीतों हुओं के हाथ भी हार लगती और हारे हुओं को हाथ तो हार लगती ही यहां जो दरिद्र हैं वो तो दरिद्र रह ही जाते हैं यहां जो धनी हैं वे भी तो अंततः दरिद्र सिद्ध होते यहां जिनको कोई नहीं जानता था जिनका कोई नाम नहीं था कोई प्रसिद्धि नहीं थी कोई यश नहीं था वो तो खो ही जाते लेकिन जिनको खूब जाना जाता था बड़ी प्रसिद्धि थी वो भी तो खो जाते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 आज जहां मर कभी बस्ती बन जाएगी कितनी दफे उलटफेर हो चुके हैं ये जमीन कितनों को ली, लील गई ये तुम्हें भी लील जाएगी कितनों का नाम रह गया है और नाम रह भी जाए तो कोई क्या रहता जब तुम ही ना रहे तो नाम के रहने से भी क्या होता है लगन मुहूर्त पूछ के पहुंचते कहा हो इसका भी कभी हिसाब किया कि लगन मुहूर्त ही पूछते रहोगे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 तुमने ये घोषणा कैसे की थी उन्होंने कहा कि आपसे क्या छिपाना दोनों की घोषणा कराए थे एक तो जीतेगा ही ना जो जीतेगा उससे सर्टिफिकेट ले आएंगे उसका सर्टिफिकेट ले आए फिर सारे अखबारों में सर्टिफिकेट छप्पा दिया राष्ट्रपति के साथ तस्वीर निकलवा के छपा दी तब से उनका धंधा खूब चल निकला अब तो लोग उनके पास काफी आते और जब सौ आदमी आते तुम उनसे कहते चले जाओ कि ये होगा वो होगा उसमें से कुछ को तो होने वाला है पचास को होने वाला है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 आप इस अंधविश्वास में पढ़े वो वैज्ञानिक हंसने लगा उसने कहा कि मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता ये बिल्कुल अंधविश्वास तो फिर उसने कहा जब कहते हैं बिल्कुल अंधविश्वास और नहीं मानते तो फिर अपनी बैठक में क्यों लटकाए हुए उन्होंने कहा जिस आदमी ने ये मुझे दिया उसने कहा कि मानो या ना मानो लाभ तो होगा ही देखते हैं आदमी का लोभ कैसा मानो या ना मानो लाभ तो होगा ही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 जब उसके नाम का स्मरण हो जाए वही शुभ घड़ी है जब याद करो तभी शुभ घड़ी है तीसरा प्रश्न काम पकने पर उसमें रुचि क्षीण होने लगती है प्रेम पकने पर क्या होता है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 अंगूर के गुच्छे दूर थे एक खरगोश छिपा देखता था उसने पूछा मौसी क्या बात है बड़ी थकी मांदी कहां जा रही हो अंगूर तक पहुंच नहीं सकी क्या लोमड़ी नाराज हुई उसने कहा ना समझ छोकरे अंगूर खट्टे हैं आदमी का अहंकार ऐसा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 अभ्यास करेगी ऊंची छलांग लगाने का और कहती रहेगी कि अंगूर खट्टे ऐसे अहंकार को भी बचाएगी इस देश में ऐसा हो गया जितनी धन पर पकड़ इस देश में है दुनिया में किसी देश में नहीं जिन देशों को तुम भौतिकवादी कहते हो अमेरिका या ऐसे देश धन की इतनी पकड़ नहीं अमेरिकी जितनी आसानी से धन छोड़ता है हिंदुस्तानी छोड़ते नहीं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 लेकिन हिंदुस्तानियों की पकड़ भारी है है भी नहीं अंगूरों तक पहुंच भी नहीं पाए और अंगूर खट्टे हैं यह भी दोहराए चले जाते कैसे यह हुआ यह दुर्घटना कैसे घटी यह एक बड़े सौभाग्य के कारण घटी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 तुम सोचते हो गांव के आदमी बोले भाले इस भ्रांति में मत पड़ना गांव के लोग उतने ही दांव पेंच में लगे जितने दांव पेंच में शहर के लोग लगे हां गांव के दांव पेंच अलग हैं क्योंकि गांव की दुनिया अलग है गांव में आदमी दांव पेंच करता है कि उसके पास एक अच्छी बग्गी हो जाए फियटकार की कोशिश नहीं करता ये बात सच है क्योंकि फियटकार गांव की दुनिया में नहीं है मगर एक अच्छी बग्गी हो जाए और वो भी दिखला दे गांव के मालगुजार को कि किससे ज्यादा शानदार घोड़ा मेरे पास है से ज्यादा शानदार बग्गी मेरे पास ये दौड़ उसकी भी है यही छोटे नगर का आदमी फियट के लिए कोशिश करता कि देख मेरे पास फियट है दिखा दू गांव को बंबई का आदमी होता है तो रॉलसराइस की कोशिश करता मगर ये कोशिश एक ही है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 तब तुम्हारे कदमों में एक मजबूती होगी और तुम जहां होगे वहां पूरे पूरे होगे अधूरे अधूरे नहीं खंड खंड नहीं नहीं तो एक पैर एक नाव में हो दूसरा पैर दूसरी नाव में तब बड़ी बेचैनी हो बड़ी दुविधा पैदा होती दो घोड़ों पर सवार कभी मत बनना और यहां ऐसे लोग हैं जो तीन तीन घोड़ों पर सांस सवार काम अभी चली रहा है प्रेम का राग भी छेड़ दिया है प्रेम का राग उठी रहा है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 इसलिए ले रहा हूँ कि शायद संन्यास लेने से ध्यान लग जाए फिर मैंने उनसे पूछा कि और यहाँ से लौट के घर गर ये गहरेक वस्त्र पहन सकेंगे उन्होंने कहा आपने जब पूछ ही लिया तो कैसे छिपाऊ यही सोचा कि चलो यहाँ तो ले लो अब घर कौन आप देखने आने वाले ट्रेन में बदल लूँगा कपड़े घर जाते वक्त अपने कपड़े फिर पहन लूँगा लेकिन यहाँ तो ले लो शायद यहाँ लेने से ध्यान में गति आ जाए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 आदमी गरीब था उसने कहा चलो ठीक है खाना ही सही और काम काम क्या होगा नौकर ने पूछा उन सज्जन ने कहा सबेरे शाम दो वक्त गुरुद्वारा जाके लंगर में खाना खाओ और साथ ही हमारे लिए खाना बांध के लेते आओ आदमी बड़ा बेईमान है खूब तरकीब निकाली लंगर में खाना खा लेना तुम भी खा लेना तुम्हारा खाना भी हो गया खत्म तुम्हारी नौकरी भी चुक गई और मेरे लिए खाना लेते आना यह तुम्हारा काम है तो मुफ्त में सब हो गया ऐसे ही लोग अध्यात्म भी बड़ी होशियारी से करना चाहते मुफ्त में कर लेना चाहते कुछ लगे ना कुछ रेखा ना खिंचे कुछ दांव पे ना लगे अपने को बचा के घट गट जाए घटना मुफ्त मिल जाए कोई प्रयास ना करना पड़े और कोई कठिनाई ना झेलनी पड़े और जहां तुम्हारे अहंकार को चोट हो जहां तुम्हारी बुद्धि को चोट हो वहीं पीछे हट जाओगे और वहीं कसौटी इसलिए पलटू ठीक कहते हैं कोई मर्द हो तो बढ़े मर्द ही नहीं पागल हो तो हिम्मत करे इतनी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 मैं उनसे कहता हूं पहले विचार लो वो कहते हैं विचारना क्या आपको देखा बात हो गई आप अगर अपात्र समझें तो न दे आप अगर न दें तो आपकी मर्जी मगर मैं लेने को हूं और अब सोचना विचारना नहीं सोच विचार तो बहुत चुका है और जिंदगी भर सोच विचार में गमा दी और कुछ हाथ में ना लगा अब एक काम तो मुझे कर लेने दे बिना सोच विचार के ये जो भाव से उठा सन्यास संन्यासनमे मैंने जब सन्यास लिया तो काफी सोच विचार किया और अभी भी सोच विचार चल रहा है बड़ी सोच विचार से बड़ा हिसाब लगाया होगा भीतर दिन बिताए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 यह काम मस्तों और पागलों का है तो घटना घट जाएगी सब दांव पर लग जाएगा कह ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका राग क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी वेध दो मेरा हृदय माला बनू प्रतिकूल क्या है मैं तुम्हें पहचान लू स्कूल तो उसकूल क्या है शिष्य तो बिधने को तैयार है वेध दो मेरा हृदय माला बनू प्रतिकूल क्या है बस माला का फूल बन जाऊं बेध दो मेरा हृदय छेद दो मेरा हृदय माला बनू प्रतिकूल क्या है तुम्हारे छेदने में कुछ दुश्मनी नहीं है छेद तो नहीं तो माला का हिस्सा ना बन पाऊंगा मैं तुम्हें पहचान लू इस स्कूल तो उस स्कूल क्या है कहीं भी पहचान हो जाए इस स्कूल तो यहां उस स्कूल तो वहां जहां ले चलो चलने को राजी हूं मैं तुम्हें पहचान लू इस स्कूल तो उस स्कूल क्या है कहना ठंडी सांस में वह अब भूल वह जलती कहानी आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी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 पांचवा प्रश्न प्रबल जीवेशना के होते हुए भी किस भांति भक्त को अपने हाथ से अपना शीस उतारना संभव होता है कृपा करके समझाइए जब तक प्रबल जीवेशना है तब तक यह संभव नहीं होता जब तक प्रबल जीवेशना है लस्ट फॉर लाइफ जब तक जीने की महान आकांक्षा है तब तक तो तुम भक्त बनते ही नहीं शिष्य बनते ही नहीं जीवेशा की पराजय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 वो भी खोज पर निकल गया उसने कहा अगर बुद्ध सब दाओ पर लगाते तो मैं भी सब दाओ पर लगा दूंगा बाद में किसी ने बुद्ध से पूछा है, तो उस घोड़े का क्या हुआ बुद्ध ने कहा कि वह सत्य को खोजते मर गया भविष्य में कभी बुद्ध होगा सब दाओ पर घोड़े ने भी लगा दिया भाव चाहिए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 किसकी बातों में पड़े हो कहां उलझ गए अरे बस ये संसार ही है वे ही कहेंगे खाओ पियो मौज करो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं ये कहां का परमात्मा किसकी बातों में पढ़ रहे हो कब किसको दिखा कब किसको मिला तो पलटू मजाक में कह रहे हैं दूसरी बात वे कह रहे हैं कि अगर पागल बनने की तैयारी हो क्योंकि दुनिया पागल कहेगी अब ख्याल रखना संत तो बहुत कम है जो तुमको गमार कहे ना के बराबर ऐसा आदमी कभी कभार तुम्हें मिलेगा जो तुम्हें गमार कहे और तुम अगर उसके पास ना जाओ तो तुम्हें सुनने का कोई सवाल भी ना उठेगा लेकिन यह संसार तो चारों तरफ है जो तुम्हें पागल कहेगा तो अगर तुम्हें यह चुनना हो कि संतों के द्वारा गवार कहे जाना चुनना कि संसार के द्वारा पागल कहे जाना चुनना तो तुम सोचोगे कि संत कितने हैं। कभी कोई बुद्ध कभी कोई महावीर कभी कोई नानक कह देगा गमार मगर इनसे मिलना भी कहां होना है क्या फिक्र पड़ी इनकी इनको झुटलाया जा सकता है हम इनके पास ही ना जाएंगे पर ना मारेंगे वाह सुनेंगे नहीं इनकी बात और इक्के दुखे आदमियों की बात का भरोसा भी क्या है दुनिया तो बहुमत न मानती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 वो गाली देता है कुछ कारणों से पहला तो जब कोई व्यक्ति कुछ अनूठे ढंग के काम करने लगता है कि प्रार्थना करने लगा कि पूजा करने लगा कि नाचने लगा कि गीत गुनगुनाने लगा कि नाम स्मरण करने लगा तो संसार के लोगों को बेचैनी होती यह बेचैनी स्वाभाविक है यह बेचैनी इस बात की है कि इस आदमी की मौजूदगी से उन्हें अपने पर शक होने लगता है कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे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 मैं बड़ी झंझर में पड़ गया हूं अस्पताल में भर्ती हूं घर के लोग समझते हैं मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि घर के लोग कहते हैं कि बिना कारण तुम प्रसन्न क्यों हो? कभी तो नहीं थे पहले तुम बिना कारण हंसते क्यों हो अकेले बैठे बैठे तुम हंसते क्यों हो बीच रात में उठ के क्यों बैठ जाते हो आंख बंद करके क्या करते हो पत्नी बच्चे परिवार सब ने मिलके उन्होंने लिखा कि मुझे अस्पताल में भर्ती कर दिया और यहां मैं हंसता हूं या भजन गाता हूं तो डॉक्टर कहता है कि भाई ये तुम बंद करो नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ेंगे दवाई से अगर नहीं माने तो मुझे और हंसी आती कि ये भी खूब हो रहा मैं जिंदगी भर दुखी रहा कोई इलेक्ट्रिक शाक देने ना आया मैं जिंदगी भर परेशान था बेचैन था चिंता में था और किसी ने मुझे पागल ना समझा ये भी खूब हुई जिंदगी में पहली दफा आनंद की थोड़ी सी गंध मिली और मैं पागल हो गए और मेरी पत्नी भी नहीं समझती उसको मैं समझाता हूं वो कहती तुम चुप रहो तुम बिल्कुल बोलो ही मत तुम होश में नहीं हो मैंने अपने बेटे को बुला के कहा कि शायद तू पढ़ा लिखा तू कुछ समझ जा उसने कहा आप शांति रही डॉक्टर ने बोलने की मनाही की आप बकवास करो ही मत आप ज्ञान की बातें मत बघा आपका दिमाग खराब हो गया अब इस आदमी से कोई भी नहीं पूछता कि ये आदमी को भीतर क्या हो रहा है इसको तो लोग बोलने नहीं देते और उनका लिखना भी ठीक है वो कहते हैं इससे मुझे और हंसी आ रही है इससे मैं और ये जगत का खेल देख के प्रसन्न हो रहा हूं मगर मेरी प्रसन्नता उन्हें दिक्कत में डाली दे रही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 क्योंकि लोग जब तुम्हें देखेंगे कि तुम अपनी गांठ खोल के बार बार देखते हो उनको तो हीरा दिखाई नहीं पड़ेगा उनके पास तो आंखें नहीं वो कहेंगे देखते क्या हो बार बार खोल के है तो कुछ भी नहीं हीरा तुम्हें दिखाई पड़ेगा तो तुमको हंसी आएगी कि अंधों को किसी को दिखाई नहीं पड़ता और उनको दिखाई नहीं पड़ेगा वे भी क्या करें उनकी भी मजबूरी है इसलिए कहा पागल इसलिए पलटू सावधान कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस रास्ते पर आना हो गमारी से मुक्त होना हो तो पागल होने की तैयारी रखना क्योंकि जो पागल है वो ही इस सूली पे चढ़ने जाते हैं ये जो सूली लगती है सारी दुनिया को दिखाई पड़ने में यह सिंहासन है लेकिन सिंहासन तो उसको दिखाई पड़ेगा जो उस पर विराजमान हो जाता या उन थोड़े से लोगों को दिखाई पड़ेगा जो विराजमान हो गए उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है मगर शेष भीड़ बहुमत तो विक्षिप्त समझेगा पागल समझेगा पश्चिम के पागलखानों में ऐसे बहुत से लोग बंद हैं, जो पागल नहीं जो पूरब में होते तो हम उन्हें परमहंस कहते पश्चिम एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक है आरडी लैंग उसने एक बड़ी क्रांति पैदा कर रखी उसने इन पागलों के लिए बड़े जोर से आंदोलन चलाया है कि यह पागल नहीं है ये मस्त लोग हैं जिनको सूफी मस्त कहते हैं हिंदू परमहंस कहते हैं ये मस्त हैं, इनको तुम पागलों पागलखानों में डाले हुए और इनको सता रहे हो और इनके हाथों तो में जंजीरें पहना दी और इनका कोई कसूर नहीं इनका सिर्फ कसूर इतना है कि प्रसन्न है, आनंदित ये दुनिया इतनी दुखी है कि यहां आनंदित होना अपराध है यह दुनिया इतनी इतनी गवार है कि यहां बुद्धिमान होना गमवारों की आंखों में पागल सिद्ध हो जाना आज नहीं